श्री ष्ण लीला प्रसंग गुरु भाव से तीर्थ भ्रमण तथा तो साधु जिसका संघ है उसका वहां भी है। परम किसी महिला भक्त ने श्री देव के के कुछ दिन पूर्व एक बार उनके समीप उपस्थित हो वृंदावन जाकर कुछ दिन तपस्यादी करने की अभिलाषा प्रकट की थी श्री रामकृष्ण देव ने अपने हाथों को हिलाते हुए कहा था अरे वहां क्यों जाना चाहती है जाकर क्या करेगी जिसका यहां है उसका वहां भी है जिसका यहां नहीं है उसका वहां भी नहीं है महिला भक्त की वृंदा बन जाने की हार्दिक इच्छा होने के कारण उस समय वे उनकी इस बात को ग्रहण नहीं कर सकी थी वे विदा लेकर चली गई किंतु उस बार तीर्थ में जाकर उन्हें विशेष कोई लाभ नहीं हुआ यह उनसे ही हमने सुना है फल यह हुआ कि श्री राम देव के साथ उनका पुनः साक्षात्कार नहीं हो सका क्योंकि इसके थोड़े ही दिन बाद श्री राम देव ने अपना शरीर त्याग दिया विशेष भाव से प्रेरित होकर ही भावभय भई श्री राम कृष्णदेव ने तीर्थ यात्रा की थी यह बात अनेक बार हमने उनसे सुनी है वे कहते थे मैंने सोचा था कि वाराणसी जाकर मैं यह देखूँगा कि सब कोई 24 घंटे शिव जी के ध्यान तथा समाधि में निमग्न है वृंदावन में सभी लोग गोविंद जी को लेकर भाव तथा प्रेम में तन्मय हो रहे हैं किंतु वहां जाकर मैंने सब कुछ विपरीत पाया श्री रामकृष्ण देव का अधिष्ट पूर्व सरल हृदय पांच वर्ष के बालक की तरह सभी बातों को सरल रूप से ग्रहण तथा विश्वास किया करता था हमें बाल्यावस्था से ही संसार में समस्त वस्तु तथा व्यक्तियों को संदेह की दृष्टि से देखने की ही शिक्षा प्राप्त हुई है अतः हमारे क्रूर हृदय में इस प्रकार के विश्वास का उदय ही कैसे हो सकता है सरल हृदय से जब कोई किसी बात पर विश्वास करने लगता है तब हम उसे बुद्धू या मूर्ख समझ समझते हैं श्री रामकृष्ण देव से ही हमने सर्वप्रसम सुना था अरे अनेक तपस्या तथा साधना के फल से ही मनुष्य सरल तथा उदार बना रहता है सरल हुए बिना ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती सरल विश्वासी के समीप ही वे अपना स्वरूप प्रकट किया करते हैं पर साथ ही साथ सरल विश्वासी बनना चाहिए यह सुनकर कहीं कोई बुद्धू बंदर न बैठ बैठे इसलिए वे कहा करते थे भक्त बनना है तो भक्त बन बुद्धू क्यों बनता है पुनः वे कहते थे सदा अपने मन में यह विचार करते रहना कि क्या सत्य और क्या असत्य है क्या नित्य तथा क्या अनित्य है साथ ही अनित्य वस्तुओं को त्याग कर नित्य पदार्थ में चित्त को संलग्न करते रहना इन दो प्रकार के कथनों में सामंजस्य स्थापित न कर पाने के कारण उनके समीप हम में से बहुत से व्यक्तियों को प्रायः तिरस्कृत भी होना पड़ा है स्वामी योगानंद ने उस समय तक घर नहीं छोड़ा था उन्हें घर के लिए एक कड़ाही की आवश्यकता थी तदर्थ वे एक दिन बड़े बाजार में कड़ाही खरीदने गए दुकानदार को धर्म का भय दिखाते हुए उन्होंने कहा देखो भाई ठीक ठीक दाम लेकर अच्छी चीज देना टूटी फूटी न हो जी हाँ ठीक ही दूंगा इत्यादि नाना प्रकार की बातें बनाकर दुकानदार ने छाँट छूट कर उनके लिए एक कड़ाही निकाल दी दुकानदार की बातों पर विश्वास कर अच्छी तरह से देखे बिना ही वे कड़ाही घर ले आए किंतु दक्षिणेश्वर में आकर उन्होंने देखा कि कड़ाही चिटकी हुई है इस बात को सुनते ही श्री राम कृष्ण देव ने कहा अरे यह क्या तू यह ले आया पर देखकर नहीं लाया दुकानदार व्यापार करने बैठा है धर्म करने नहीं उसकी बातों में आकर तू धोखा खा गया भक्त बनना है तो भक्त बन बुद्ध क्यों बनता है क्या लोग तुझे इसी तरह ठगते रहेंगे ठीक ठीक चीज जी है या नहीं यह देखकर तब कहीं दाम देना चाहिए ठीक है या कम यह भी देख लेना चाहिए इतना ही नहीं किंतु जिन वस्तुओं के खरीदने पर बढ़ोतरी मिला करती है उस उन्हें खरीदते समय उस बढ़ोतरी को भी कभी नहीं छोड़ना चाहिए ऐसे और भी अनेक दृष्टांत तो दिए जा सकते हैं अस्तु यहाँ हम केवल श्री रामकृष्ण देव की अध्रष्ट पूर्व सरलता के साथ ही उनकी अद्भुत यात्रा पर बाबू ने एक लाख रुपये से भी अधिक खर्च किए थे मथुर बाबू ने वाराणसी पहुंचते ही पंडितों को सर्वप्रथम माधुकरी प्रदान की तदनंतर एक दिन उन लोगों को सपरिवार आमंत्रित कर संतोषपूर्वक भोजन कराने के बाद उन्होंने प्रत्येक को एक वस्त्र तथा एक रुपया दक्षिणा दी तथा वृंदावन दर्शन कर वाराणसी लौटने पर श्री रामकृष्ण देव की आज्ञा से एक दिन कल्पतरु बनकर बर्तन वस्त्र कंबल पादुका आदि नित्य व्यवहार की वस्तुओं में से जिसने जो कुछ मांगा उसे वही प्रदान की माधुकरी प्रदान करने के दिन ब्राह्मण पंडितों के लड़ाई झगड़े यहाँ तक कि उनमें परस्पर मारपीट होते देखकर कर श्री रामकृष्ण देव असंतुष्ट हुए तथा वाराणसी में साधारण लोगों को दूसरे स्थानों की तरह इस प्रकार काम कांचन में रथ देखकर उनके मन में एक प्रकार की हताशा छा गई उन्होंने सजल नेत्र से जगदम्बा से कहा माँ तू मुझे यहाँ क्यों लाई इससे तो दक्षिणेश्वर में ही मैं अच्छा था श्री रामकृष्ण देव का स्वर्णमयी काशी दर्शन इस प्रकार साधारण व्यक्तियों में प्रबल विषयानुराग को देखकर कर होने पर भी काशी में अद्भुत दर्शनादि प्राप्त कर शिव महिमा तथा काशी के महात्मा के संबंध में श्री रामकृष्ण देव की दृढ़ धारणा हुई थी नाव में आरूढ़ होकर वाराणसी में प्रवेश करने के समय से ही श्री रामकृष्ण देव को भावनेत्र से यह दृष्टिगोचर होने लगा कि शिवपुरी वास्तव में ही स्वर्ण निर्मित है वहां मिट्टी पत्थर आदि का एकदम अभाव है संदेह नहीं कि युग युगांतर से साधु संतों के कांचन जैसे समुज्वल अमूल्य हृदयों की भाव राशि ही क्रमशः एकत्रित तथा घनीभूत होकर वर्तमान रूप से प्रकट हुई है वह भावघन ज्योतिर्मय मूर्ति ही इसका नित्य सत्य रूप है और बाहर जो कुछ दिखाई देता है वह उसी की छाया मात्र है